ये पास लड़का हमारे पास आया वृंदावन के बात है बड़ा बड़ा बड़ा आग्रही था हम तो वेदांत समझ के रहेंगे जल्दी से हमको समझा दो मैंने कहा बाबा कुछ संस्कार तेरे मन में हुए सबने समझा में बोले तो जो कहो शो करें, मैंने कहा पहले पंचदशी पढ़ो अरे अच्छी बात है जाके पुस्तकालय में से पंचदशी ली और महाराज दो दिन में पूरी पंचदशी बांस के आ गया महाराज मैंने पंचदशी पढ़ ली अब दो दिन में पंचदशी क्या खाक समझ में आएगी है तो ये ऊपर ऊपर की कोई बात नहीं है ये बहुत अंतरंग बहुत सत्य है जैसे पूर्व पश्चिम के भीतर देश नाम का एक तत्व है तो ये तुम्हारी घड़ी में जो मिनट सेकेंड चलते हैं ये तत्व है मनुष्य के मन मनगढ़ में अरे आकाश में नीलिमा है क्या सच्ची है कि प्रत्येक शरीर में अलग अलग चेतन है ये क्या सच्चा है भगवान तो परमेश्वर की ओर चलने के लिए जहां चिपके हुए हैं वहां से अपने मन को फटाना पड़ता है अच्छा जी आपको देखो एक एक बात सुना मन को तो आप पीछे हटाना चाहे सटाना जो मर्जी हो सकता आपकी आख की जो पुतली है ना पुतली ये जहा है वहीं रहने दीजिए न दाहिने न बाएं न ऊपर न नीचे न सामने जहाँ है वहीं छोड़ दीजिए एक मिनट छोड़ दीजिए दो मिनट छोड़ दीजिए ईश्वर के ओर चलने के लिए ईश्वर का साक्षात्कार करने के लिए कुछ मार्ग है कुछ कायदा है कुछ पंथ है और देखो बच्चू भाई ने कल हमसे कहा था कोई बात है आ गए बहुत अच्छा विश्व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 यस्य यस्त्र सहजश्रुति कथम विदया नया जानवाम स्थिरचितेमशी शांतिपूषा आश्चर्य चारुचरिया जन नयन मोहनी दो दो दो दो दो दो जो साधन की चर्चा करते हैं वो शरीर से होने वाले जो कर्म साधना है उसके बारे में अधिक मतलब मौल भी बताएगा मुसलमान को कैसे रहना चाहिए नमाज कैसे पढ़ना चाहिए इबादत कैसे करनी चाहिए उसके लिए खटना जरूरी होता है पहले मुसलमान हो जाओ फिर करो ईसाई पादरी लोग बताते हैं पहले बपतिस्मा हो जाए ईसाई हो लो। उसके बाद जैसे ईसाई की रहनी है उसके अनुसार ना हो ऐसे पंडित लोगों के यहाँ भी बात होती है पहले चोटी रखवाओ जने वो पहनो तब ये का तो ये जो कर्म की कक्षा है वो दूसरी है लघुशंका जाने पर क्या शुद्धि करनी चाहिए शौद जाने पर क्या शुद्धि करनी चाहिए रोज संध्यादन कैसे करना चाहिए होम कैसे करना चाहिए देवता की पूजा कैसे करना चाहिए दान कैसे करना चाहिए ये पंडित पुरोहित तो अपने अपने धर्म के अनुसार मौधवी पादरी पंडित हो तो। यदि आप साधुओं को भी उसी कक्षा में समझते हैं तो पहले तो आपको साधु मिलेगा ही नहीं साधु का काम मजहबी प्रचार नहीं है वो मजहब से ऊपर है पादरी मौलवी पुरोहित फिर पुरोहितों की भी कक्षा बदलती है वो संप्रदाय के पादरी वैष्णव संप्रदाय के पुरोहित संस्कार करवाते हैं उसमें दीक्षित करते हैं और उसकी बात करते हैं उसकी रीति बताते हैं ये जो आध्यात्मिक साधना है वो इन सबसे निराली आओ आपको थोड़ी सी बात उसकी सुना एक स्त्री थी है उसके पति की मृत्यु हो गई बहुत पतित्रता बहुत पतित्रता वो महाराज कमरे से बाहर एक बरस तो कम से कम कमरे से बाहर नहीं निकले इसको देखना मैं जब उनके घर पे गया तो वो मेरे पास नहीं आई वो हमको उसके पास से थोड़ी सी बात चीज़ करने के बाद मैंने उसको ये समझाने का प्रयास किया कि तुम्हारे हो, बड़े धर्मात्मा थे सदाचारी थे पवित्र थे भगवान के भक्त थे वे तो भगवान के लोक में गए हैं अब वो भगवान सिंहासन पर बैठते हैं तो उनको पंखा झलते हैं उनको चंदन लगाते हैं उनको माला पहनाते हैं वैकुंठ लोक में भगवान की सब सेवा तुम्हारे पतिदेव कर रहे हैं तुम अपने पतिदेव का ध्यान करो भगवान के साथ देखो शोक था उसके मन में बहुत शोक अच्छा महाराज हमारे पति भगवान के धाम में गए भगवान की साक्षात सेवा कर रहे हैं पर तुम्हारे पास रहते साथ रहते तो विषय भोग में ही तो तो रहते ना तो वो तो गए वो गए बैकुंठ में बहुत सुखी हैं बहुत आनंद में हैं महाराज उसने थोड़े दिन में अपना ये ध्यान दंपति से तो प्रेम प्रेमताई तो पति का ध्यान तो उसके रोम रोम में बसा हुआ था अब जब वो आंख बंद करके बैठे तो उसके पति उसको भगवान की सेवा करते हुए है। है? अब भगवान कभी उसके पति को अपने हृदय से लगा लें, कभी उनके सिर पे हाथ रख ले कभी उनसे बात करें, धीरे धीरे भगवान का सौंदर्य भगवान का माधुर्य भगवान का प्रेम भगवान की करुणा उस स्त्री के हृदय में आने लगा दस बरस हो गए होंगे अब उसकी स्थिति बहुत अच्छी है अब तो उसके पति भगवान में मिल गए भगवान ही भगवान रह गए हो तो, आपको तो, तो, ओम नमो नारायण ओम नमो नमो ओम नमो नारायण हो इसको बोलते हैं शोक निवृत्ति की जुक्ति अच्छा एक वैष्णव परिवार की माता है, है। जब उनका विवाह नहीं हुआ था तभी उनको कोई संत मिल गया उसने बताया कि तुम्हारे पति तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण है अब उसका कृष्ण में पतिभाव हो गया बाद में विवाह हुआ अपने गृहस्थ धर्म का उसने बिल्कुल ठीक ठीक निर्वाह किया बच्चे बरसों तक बीस बरस तक पति पत्नी साथ रहे बड़े सुख से रहे बाद में पति का शरीर पूरा है। तो घर की रीति के अनुसार वो एक बरस तक घर से नहीं निकली तो बीच में ही महीने दो महीने के बाद ही पति की शरीर पूरा होने के हमको उसके घर में ले गए उसके घर वाले लोग ले गए तो मैंने अकेले में उससे पूछा कि तुम्हारी अंतरंग स्थिति कैसी है उसने कहा महाराज हमारे पति तो भगवान हैं ये बात मैंने कौमार अवस्था से ही धारण कर रखा अपने हृदय में तो हमारा सौभाग्य तो अखंड है उसने महाराज अपना सिंदूर भी नहीं मिटाया अपनी चूड़ी भी नहीं मिटाई और रंगीन वस्त्र पहनती और लक्ष्मी के समान वो रहते ये देखो आप तो आपको सुनाते हैं कि ये आ, मन में शोक नहीं आवे इसकी युक्ति करो और ये आपके जीवन की वास्तविकता है तो मन को बदलने के लिए जिसके कारण आपको शोक हो उसको भगवान के साथ जोड़िए शोक होने की संभावना हो तो भी अपने मन को भगवान के साथ जोड़िए ये दोनों बात हो गई हो और वर्तमान दुख की निवृत्ति के लिए और भावी दुख की निवृत्ति के लिए अपने मन को भगवान के साथ जोड़ना मनुष्य के जीवन के लिए बहुत हितकारी बहुत कल्याणकारी है तो मन को वश में करने के लिए मन को मोड़ देने के लिए वश में करना माने जैसा हम चाहें ये महात्मा लोग होते हैं ना ये शास्त्र के आज्ञाकारी नहीं होते हैं शास्त्र इनके सामने हाथ जोड़ के कहता है, राजा महाराज हैत हो रहा है अब आप यदि उठ के भगवान का भजन करें तो भगवान शक्तिशाली हो जाएंगे आपका आशीर्वाद उनको मिलेगा आपका संकल्प मिलेगा आपका प्रेम मिलेगा भगवान की जो सोती हुई शक्ति है वो आपके जागने से जग जाएगी और शास्त्र बंदी जन की तरह महात्माओं के सामने प्रार्थना करते हैं उनको आज्ञा देने की जरूरत शास्त्र में भी नहीं है एक बात आप तो पंडित की बात अलग है रोहित की अलग है पादरी की अलग है मौलवी की अलग है जो ला मजहब फकीर लोग हैं उनकी स्थिति बिल्कुल अलग है अब मन को वश में करने के लिए थोड़ा शुरू से ध्यान रखना चाहिए। आप पहले ही कहोगे कि प्रपंच का विलय हो जाए पहले ही दे तो आप बैठोगे तो देह में आप प्रपंच के एक विशेष आकार में परिणत जो शरीर है उसको तो मैं मेरा करके बैठोगे माने मिट्टी से बने घड़े के रूप में तो आप बैठोगे और सोचोगे कि धरती घड़े में लीन हो जाए प्रपंच के एक अंश में बना हुआ शरीर उसमें प्रपंच लीन हो जाए ऐसा होना शक्य नहीं है कारण का कार्य में लय नहीं हुआ करता कार्य का कारण में लय होता है जब तक आप अपने को देह में देह वाला मैं, देह मैं और देह मेरा तब तक आप प्रपंच को लीन नहीं कर सकते जब आप देखोगे कि मैं प्रकृति का आधार हूँ पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश पंचतन मात्रा महत्व अहं तत्व महत सम प्रकृति अव्यक्त अव्याकृत परमेश्वर मुझ अद्वितीय अधिष्ठान में अपने अत्यंत अभाव के अधिकरण में भाग रहा है तब प्रपंच होगा उसकी चर्चा आदि में छोड़ देगा दुनिया से छुटकारा पहले मन को दुनिया से हटाना पड़ता है शरीर में बैठो से मैंने बात शुरू की थी, थी। अध्यात्म विद्या साधु संगति वासना संगतिरवरितग प्राणस्पन्द निरोधन एक युक्त पुष्टा जय किल मन को वश करने के लिए युक्ति करनी पड़ती है क्या जुक्ति करनी पड़ती है तो पहले मशीन को समझो जैसे आप मोटर चलाना सीख लेते हैं तो कई बार देखने में आता है हो बच्चे कच्चे मोटर चलाना सीख लेते हैं और कहीं मोटर बंद हो जाए तो उनको पता तो चलता नहीं एक पेट्रोल अटक गई है कोई स्विच खराब हो गया है हैं? अब वो तो बेचारे मोटर रोक के रास्ते पर खड़े हो जाते हैं कोई जानकार आवे तो उसको ठीक करे तो ये जो मशीन आपको मिली हुई है इसका एक एक ऊर्जा इसमें जो बिजली आती है पावर हाउस है फैक्ट्री है वो उसका कनेक्शन यदि आप ठीक ठीक समझें कहा खराब होने से मोटर गरम हो रही है आग लग रही है वो आपको मालूम हो ना तो आप मोटर का संचालन ठीक कर सकते है इसको बोलते हैं अध्यात्म विद्याभिगम अध्यात्म विद्या माने पोथी नहीं हो ना पोथी माने विद्या माने पोथी नहीं विद्या माने श्लोक नहीं कि वो श्लोका प्रमाण श्लोक प्रमाण होते हैं दोहा बोल दिया है दोहा बोल दिया बोले बोलेबास बद्र बज्रलेख हो गया भी हो, हो गया ब्रह्मा का लेख हो गया अरे ऐसे दोहे ऐसे दोहे ऐसे श्लोक को तो हम दिन भर में सौ दो सौ बनाते रहते हैं हमारे खटिका शतक पंडित हैं एक घड़ी में सौ श्लोक बना हैं। उन श्लोकों को बोल के आप किसी बात की स्थापना नहीं कर सकते अध्यात्म विद्याभिगम अध्यात्म माने शरीर के भीतर जो बस्तु है आत्मनि इति अध्यात्मा काश्याम अधिकाधिक अयोध्याम अध्याम आत्मन शरीर एवं अध्यात्म हमारे शरीर के भीतर जो वस्तु रहती है उसको अध्यात्म कहते हैं ये सांस कैसे चलती है आपको मालूम है ये आँख कैसे देखती है कान कैसे सुनता है मन कैसे विक्षिप्त होता है आपको मालूम नहीं तब मालूम नहीं तो आप आँख को कैसे रोकेंगे आप जीव को कैसे रोकेंगे आप मन को कैसे रोकेंगे ना आपको ब्रेक लगाना तो आता ही नहीं है मोटर तो चलाते हैं परंतु ब्रेक लगाने का आपको पता नहीं है ब्रेक माने बारक हा मोटर को चलते चलते जो रोक रहे हो उसका नाम बारक है आपको बचाना नहीं आता है मोटर चलाते हैं आ, पर कोई नीचे आ जाए मर जाए किसी को धक्का लग जाए कहीं बे रास्ते चली जाए आप मोटर चलाते हैं परंतु चलाने का सहूर किसी से नहीं सीखा अपने आप ही महाराज एक दिन हमारे दादाजी मोटर सीखने लगे <laughs> बैठ के मोटर भी उन्होंने स्टार्ट कर दिया अब <laughs> तो वो चली खम्बा से लड़ने के लिए <laughs> इनको न ना आवे ना रोक ना आवे है ना इनको याद हो तो याद हो है? आ, आ, आ. तो महावीर नाम का ड्राइवर था के वालों का उसने में ले आया पकड़ लिया है, है? आ, आ, तो आप देखो अध्यात्म विद्या ये विद्या आपको जाननी चाहिए आप अपने शरीर के भीतर की मशीन को ठीक ठीक हृदयंगम कर लो हा कर लो समझ लो इसको समझने के लिए चाहिए साधु संगति जिन्होंने साधना की है साधु माने जो तो साधना करे हो भैया करणों ने तो इसको पर के साथ जोड़ दिया साधनोती पर कार्यम करना ही साधनो थी इतना ही रखो ना साधनों की साधनम अनुतिष्ठति जो साधन करता है उसका नाम साधु उसकी संगति करो जिसने ये साधना की है उसकी संगति करो वासना अब तो, तो महाराज वासना क्या है ये हमारे नौजवान लोग हमको डर लगता है उसके साथ ड्राइवर हो तो चल भी जाए पर सेठ का लड़का हो अगर जवान 25 बरस का मोटर चलाने वाला 20 बरस का तो उसके साथ जाने में डर लगता है क्योंकि वो तीन मिनट पहले पहुंचने के लिए अपनी हमारी मोटर की जिंदगी जोखिम में डाल देता है तीन मिनट जल्दी पहुंच सकता है ना उसको अपनी जिंदगी का ख्याल ना हमारी जिंदगी का ख्याल ना मोटर का ख्याल तो ये जो तीव्र वासना है ना तीव्र वासना जल्दी पहुंच जाने की बड़ी तीव्र वासना ये वासना पर जरा नजर रखनी पड़ेगी हो और पांव जमा जमा के चलो ये हमारे महाराज आजकल ख्याल होते जो सबसे बढ़िया साधना हो महाराज सो तो हमसे बता दो हमको बता दो सबसे बढ़िया वाली हम करेंगे हैं आपके घर में जो हलवा पूरी बढ़िया से बढ़िया बना हो वो हमको खिलाइए अरे बाबा तेरी पाचन शक्ति भी तो देखनी पड़ेगी अभी तो तू तो जूस पिलाने लायक है हैं अभी तो जूस पिलाने लायक है सूप पिलाने लायक है सूप शब्द भी संस्कृत का ही है वो ये अंग्रेजी के भ्रम में नहीं रहना और पेय के अर्थ में ही है बोला जो पतली पतली वस्तु होते है ना वो सू जो है वो रस भी होता है दीर्घ भी हो जाता है सुष्टु तो पिलाने लायक तो है सू फल का रस और वो कहता है हम हलवा पूरी खाएंगे तो हो जाएगा नुकसान होगा तो वासना से भोजन मत करो अपने अधिकार अपनी योग्यता के अनुसार जो अपने स्वास्थ्य के लिए हितकारी हो ऐसी वासना रखो वही ठीक है अब और दुख सी बताते हैं आपको कल की बात याद दिलावे सुनिए योग का सर्वस्व युक्ति का सर्वस्व समाधिर जायते सम्यक् नेत्र हो स्तब्धमान आप अपने नेत्र को स्तब्ध कर दीजिए स्तब्ध तब। माने हिले नहीं न दाहिने न बाएं न ऊपर न नीचे दबाने की जरूरत नहीं है जहां हो वहीं अपनी पुतली को छोड़ दीजिए आपका देखो मन कहा जाता है कब्रिस्तान में गया वो कबर में गया कबर में मकबरे में चला गया ये इसी से दक्षिणाक्षी पुरुष का वर्णन है उपनिषद में नेत्रो हो तब नेत्र चंचल होते हैं जब मन चंचल होता है तब नेत्र चंचल होते हैं स्त्रियों का एक नाम शास्त्र में चंचलाक्षी है ना हरिणाक्षी चंचलाक्षी एक ही मतलब होता है। आंख कभी यहां गई कभी वहां गई कभी उधर गई कभी इधर गई आंख की चंचलता माने मन की चंचलता ने त्रयो स्तब आनयो आप अपनी पुतली को स्तब्ध कर दीजिए खंभा जैसे खंभा टिक रहा है ऐसे आपकी थी पुतली टिक जा, जाए का मन स्थिर हो जाएगा परंतु मन के स्थिर हो जाने से बासना मिट जाएगी ये ख्याल मत करना और तो रोज सो जाता है सोने के बाद फिर वही बासनाएं उभरी आती हैं, है बुढ़िया बाबाजी महाराज बताते थे लोगों को सामान्य रूप से गांव के लोग उनके पास आते थे और कहते महाराज हमारा मन एकाग्र हो जाए। तो बोलते हैं कि बेटा तुम पंद्रह मिनट ऐसे बैठो कि न उंगली हिले न आंख हिले न शरीर हिले बिल्कुल निष्काम, निष्पंद पंद्रह मिनट बैठ जाओ फिर हफ्ते में हाँ, दो मिनट बढ़ाओ, फिर महीने में तो दस मिनट बढ़ाओ, दो छह महीने में देखो शरीर हिले नहीं। अब पहले ही दिन कहो कि शरीर नहीं हिलेगा तो सो तो बात नहीं है बोला उनका कहना था कि जब शरीर स्थिर होता है तब प्राण स्थिर हो जाता है खिलाने के लिए प्राण को ये वायु है ना वायु भाप ही तो चलाती है आपको मालूम है ना कोई पानी गरम कर रहा था उसने उस पे ढक्कन रख दिया था जब भाप पैदा हुई तो ढक्कन हिलने लगा है। जब भाप भाप से ढक्कन हिलता है तो उसने कहा वो हो यदि बड़ी तेज भाप निकाल ली जाए तो उससे कई चीज उड़ाई जा सकती है चलाई जा सकती है रेलवे का इंजन निकल आया उसमें तो आपके शरीर में भी ये जो गैस वायु प्राण वायु, जिसमें क्रिया शक्ति रहती है ये हिलती रहती है इसलिए शरीर में हिलना चलना होता है आपके बाल बढ़ते हैं रोज कैसे बार? हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो दिन भर में तीन बार हो हाँ हाँ ये क्या होता है इसके जो फिर हाँ हाँ हाँ तीन बार चलाते हैं पर बढ़ जाते हैं फिर अच्छा भोजन कैसे पचता है मलापरण कैसे होता है खून हर समय कैसे चलता रहता है आपके शरीर में एक वायु है वो चलती है उससे शरीर की चेष्टा होती है तो यदि आप शरीर को स्थिर करेंगे तो प्राण स्थिर हो जाएगा प्राण को स्वतंत्र रूप से भी स्थिर कर दे जब प्राण स्थिर हो जाएगा तो क्रिया शक्ति पर आपका नियंत्रण हो जाएगा और क्रिया शक्ति पर नियंत्रण होने से मन शक्ति पर भी नियंत्रण हो जाएगा क्योंकि तो मन को तो भी तो निकलने का रास्ता चाहिए ना इसलिए महाराज साधन शास्त्र का कहना ये है ये सब अलग अलग है ज्ञान शास्त्र अलग है भक्ति शास्त्र अलग है योग शास्त्र अलग है और ये हटजोग की प्रक्रिया हो शरीर को ठीक रखना प्राणवाई ठीक हो जाएगा इसमें ऐसा मानते हैं आपको शुरू शुरू से बात प्राण और वीरज ये तीनों तीन चीज नहीं है बिल्कुल एक ही चीज है यदि आपकी सांस न बढ़े तो शरीर में मंथन होकर रक्त में मंथन होकर वीर्ज भी नहीं निकलेगा मन यदि चंचल ना हो तो प्राण भी चंचल नहीं होगा प्राण चंचल ना हो तो मन चंचल नहीं होगा मन और प्राण चंचल हो तो वीर्य स्थिर हो जाएगा और वीर्य यदि स्थिर हो जाए वो थोड़ा ज्यादा मुश्किल है क्योंकि माँ बाप के वीर्य की चंचलता से ही तुम्हारे शरीर का निर्माण हुआ है इसलिए जैसे माँ बाप की बहुत सी बातें बच्चे में आती है वैसे बीरज का कंपन मन कंपन प्राण कंपन ये भी आते हैं तो इनको स्थिर करना हो शरीर स्थिर होगा प्राण स्थिर होगा मन स्थिर होगा बीर्ज स्थिर होगा आपने वो दोहा सुना होगा जरूर कबीर का तन थिर मन थिर नैन थिर सूरत निरत फिर हो कहे कबीर व पलक को कलप पावे कोई एक पलक केवल एक पल तन फिर मन थिर नैन थिर सूरत निरत फिर हो आप, आपका जीवात्मा सूरत माने या सूरत माने तवज्जो ख्याल आपका ख्याल उर्दू में तवज्जो हो इसकी हमको इसलिए जरूरत पड़ी कि संस्कृत के जो बड़े तगड़े तगड़े शब्द है ना तो उनको हम लक्षण ग्रंथों से उनकी परिभाषा तो जान ले पर बोलचाल की भाषा में उसको क्या कहेंगे ये बात न मालूम होने से उनका व्यावहारिक अर्थ जो है ना वो मालूम नहीं पड़ता तो सूरत माने तवज्जो ख्याल ध्यान और ध्यान के सिवाय जीवात्मा भी कोई दूसरी वस्तु नहीं सूरत कहे कबीर वो आप फलक हो तो गलत मुतावे हो अच्छा देखो आप थोड़ी देर के लिए मन स्थिर करना चाहो तो दोनों अंगूठे का नाखून एक में चिपका के और जरा जोर से बल लगा के ढीले पड़ने पाए अगर आपका मन हट जाएगा तो ढीला पड़ जाएगा ओ तो मन वहां रखना पड़ेगा तो योगशास्त्र में ऐसा अभ्यास आपको बिल्कुल रद्दी बताते हैं रद्दी अभ्यास एक कांटा ले लो काटा और बेल का हो बबूर का हो बहुत बढ़िया अपने शरीर में कहीं उसको जरा आशा लगा दो थर तो छर छाने लगेगा ना शरीर अब आपका मन वहां जाके बिल्कुल एकाग्र हो जाएगा पर यदि वासनाएं आपके मन में बनी हैं तो मन की एकाग्रता क्या होगी देखो शतपथ ब्राह्मण में एक प्रक्रिया है ब्राह्मण ग्रंथ हमारे वेद ही हैं। युक्ति सहित बताया हुआ है और देखो ये जो हम बोलते हैं ना इसका कारण है वाह उसका अधिष्ठात्र देवता है अग्नि तो जब हम अग्नि में हवन करते रहते हैं तब उसकी लपटें उठती रहती है आप अपनी जीव को ऐसी स्थिति में रखो मुंह में कि न वो ऊपर का तालू छुए और न नीचे का और न दात छुए बिल्कुल आपकी जीव का नोक अधर में हो जाए अधर में लटका रहे और मुंह खोलना मत नहीं तो मक्खी खुश जाएगी बोलना अब थोड़ी देर तक आप अपनी जीव की नोक को आधार में बिल्कुल मुंह के भीतर रखो होठ बंद दांत अलग अलग दांत अलग अलग और जीव न तालू को छुए छूए नीचे छुए जितनी देर आपकी जीव अधर में रहेगी उतनी देर आपके मन में कोई संकल्प उदय नहीं होगा क्योंकि बिना शब्द के मनी राम कहा जाएंगे उनको निकलने का रास्ता शब्द है जब जी ढिलती है कार्य यत्र विभाव्यते कि तत्पंदे न्यापक तथा जगत सुविदिता शब्दाव ही सर्वदा अभी हम लय की बात नहीं कर रहे हैं ये तो पूर्वांग है पूर्वांगे अग्निहोत्र प्रबंध हुआ और इसकी ऐसी ऐसी ही युक्ति है आप गीता में पढ़ते हैं जहां बारह प्रकार के यज्ञों का वर्णन है वहां इंद्रियों का विषयाग्नि में हवन भी एको में तो अद्भुत है सारी सारी सृष्टि की प्रक्रिया है। आपको अब थोड़ी सी बात आपको साधना कहीं बता सकें तो ये कर्म को लीन करना हाँ हाँ भोग को लीन करना प्राण को लीन करना मन को लीन करना ये सब शारीरिक व्यक्तिगत उत्कर्ष की बात है व्यक्तिगत माने आपका ये जो निजी जीवन है इसमें श्रेष्ठता आने के लिए इसको योग के शक्तिशाली बनने के लिए यहां तक कि कल्पांत स्थाई बनाने के लिए भी आप इस योग का प्रयोग कर सकते हैं परंतु तत्व के साक्षात्कार का योग जो होता है वो दूसरा होता है देखो भक्त लोग कैसे बोलते हैं आपने भगवान का वर्णन सुना होगा जिनके एक एक रोम रोमकूप में अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रज्वलित रहते हैं भगवान में लय करो तत्पदार्थ ले कर। नैयायिक लोग कहते हैं कि ये सारी सृष्टि परमाणुओं से बनी है अभाव से भाव की उत्पत्ति हुई है प्रागभाव प्रत्येक वस्तु अपने प्राग भाव में से निकलती है नियत पूर्व दृष्टि है परमाणु में ये कण नहीं हैं। ये सारे कण कहां से निकलेगा परमाणु से एक बात आपको फिर सुना दर्शन शास्त्र किसी राष्ट्र के लिए नहीं होता नारायण किसी भी दर्शन में अपने भारतीय दर्शन में भी कहीं भी भारत वर्ष का नाम नहीं न ना न्याय में न वैशेषिक में न सांख्य में न योग में और न पूर्व मीमांसा में न उत्तर मीमांसा में भारतवर्ष का नाम नहीं है वो संपूर्ण विश्व के लिए दर्शन जो होता है वो वस्तु का सत्य का दर्शन होता है वो सबके लिए होता है एक राष्ट्र के लिए नहीं होता इसलिए राष्ट्रीयता और दर्शन आप ये गौरव मान लो कि हमारे देश में बड़े बड़े दार्शनिक पैदा हुए, पर उनकी महिमा इस देश में पैदा होने के कारण नहीं है सत्य का साक्षात्कार करने के कारण उनकी महिमा है और वो सारे विश्व के लिए किसी जाति के लिए नहीं है दर्शन शास्त्र मजहब के लिए नहीं होता जाति के लिए नहीं होता राष्ट्र के लिए नहीं होता प्रांत के लिए नहीं होता किसी धनी या गरीब वर्ग के लिए नहीं होता या पुरुण। स्त्री या पुरुष स्त्री पुरुष में लिंग भेद है दर्शन लिंग भेद में नहीं होता दर्ग भेद में नहीं होता वर्ण भेद में नहीं होता आश्रम भेद में नहीं होता दर्शन तो तत्व का साक्षात्कार है अपने व्यक्तित्व का बाध करने पर होता है आ, तो देखो परमाणु का चिंतन करो एक नहीं नई एक मरने लगा तो बोलता था पी लवाहा पी लवाहा, लवाहा। परमाणु परमाणु परमाणु अरे महाराज हो। न रवे न लंबाई न चौड़ाई ऐसा परमाणु तो वो बाह मान करके तो महाराज क्या होगा क्या चंतन होगा सांख्य की रीति से देखो आप अपने को ये सांख्य दर्शन में ये शरीर सत्य नहीं है वो ये अद्भुत है हमारे कितने दिन इस बात को सोचने में व्यतीत हुए हैं कि शांक दर्शन की दृष्टि से अंतिम कार्य है पंचभूत देह तो कार्य है ही देह कार्य नहीं है उनके तो अंतिम कार्य है पंचभूत और अंतिम कारण है प्रकृति और पुरुष न कार्य है न कारण है और पंचतन मात्रा अहम तत्व, तत्व ये कार्य कारण व्यात्मक है ये शरीर क्या है ये पेड़ क्या है ये पौधे क्या है ये मकान क्या है क्या ये कार्य है बोले नहीं बाबा ये तो पंच महाभूत में कलृप्त आकार हैं, कल्पित है बिल्कुल सोलोभ मन गढ़ है करो लय और तो अपने शरीर को जाने दो पंचभूत है मिट्टी मिट्टी में पानी पानी में आग आग गए हवा हवा में आसमान आसमान में अपने को देह मान के बैठोगे और करोगे लय तो कैसे होगा दर्शन ये तत्व में जो स्थिति है वो देह अपने को देह मानकर नहीं होती देह माने तो देह माने मोटर हो जाएगा यही समझ लो ह माने मोहटर संघात से परार्थत्वा ये संघात है देसी विदेशी पुरजे जोड़ करके आ, काला लाल हरा रंग डाल के तो ये तो बनाया हुआ है जिस पर साज का सारथी है वो दूसरा है जिसका रथी है वो दूसरा है उड़ जाएगा रे हंस अकेला यह चला चली का अकेला मोटर भरी रह जाएगी इसके रथी सारथी उथर के चले जाएंगे तो ले जो का है तो मैं दे हूं ये निश्चय रख के और संसार का लय करना नहीं शरीर की मिट्टी पूरी मिट्टी में डालो शरीर का पानी पूरे पानी में डालो शरीर की गर्मी पूरी गर्मी में डालो शरीर की हवा पूरी हवा में डालो शरीर का आसमान पूरे आसमान में डालो व्यस्ती अहम को समी अहम में डालो व्यष्टि बुद्धि को समी बुद्धि में डालो और संपूर्ण दृश्य प्रकृति व्यक्त प्रकृति को अव्यक्त प्रकृति में डालो अव्यक्त प्रकृति केवल व्यवहार की दृष्टि से परम तत्त्व में कल्पित है अव्याकृत अव्याकृत को ईश्वर कहो अव्याकृत को ईश्वर कहो प्रकृति कहो ये परम तत्त्व के ही अज्ञान दशा में कल्पित अनेक नाम हैं। ये है इसको बोलते हैं लय प्रक्रिया हो कार्य का कारण में लय न्याय वैश्विक की दृष्टि से एक और सांख्य योग की दृष्टि से एक लेकिन इसके बीच में जो मनी है ना वो बड़े बड़े उपद्रव मचा के रखते हैं तो जैन दर्शन बौद्ध दर्शन चार बाग दर्शन का मजहब नहीं है वो जैन दर्शन का मजहब है बौद्ध दर्शन का मजहब है चारबाग दर्शन का मजहब नहीं है वो शुद्ध रूप से लौकिक है और अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक आज तक किसी दार्शनिक के काटे वो कट नहीं सका मारने से मर नहीं सका जब जज लोग अदालत में बैठते हैं फैसला करने के लिए मजिस्ट्रेट तब तो ये नहीं देखते है कि इसने पूर्वजन्म में क्या किया था बदला लेने के लिए किसी को मारा है और इस जन्म में काम कर रहा है तो नरक में जाके इसका फल भोगेगा ये देखना मजिस्ट्रेट का जज का राजनीति का काम नहीं है वो संपूर्ण रूप से लोकायत होती है लौकिक होती है इसलिए अपनी जगह पर वो बिल्कुल ठीक है पर वो मजाब नहीं है धर्म का संबंध तो देह के अंदर भी क्या सत्य है देह नहीं होने पर भी क्या सत्य है ये विचार करना देहातिरिक्त आत्मा का चिंतन करना